भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद शांक्रचार व्यवहार द्वैत में है परमार्थ व्यवहारातीत है कथम तरह प्रेत संज्ञा नाच्यते सुणु शरीर पात के अनंतर उसकी संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती सो बताया जाता है सुनो यती तदितरतरम जिघ्रती तदितरम पश्यति तदि तरेतरमती तदीतर इतरम अभिवदती तदीतर इतरम मनुते तदीतर इतर विजाति यम्वा भून कं जिघ्रे तत्कशत्कृणुयात्कन्वीत तत तत तत तत तत्कूया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 कार्यकरणसापाधिजन विशेषात्मे खुल्य भाव यस्मा द्वैत तो द्वैत ननु द्वैतनोप ब्रह्मी द्वैतमीव भिन्नमी वस्वंतरमन उपलक्ष्यंते नवैतनोपमीयम्वादैत परमचाण विकारो नाम इति श्रृत्यरा एक द्वितय आत्म वेद्र यस्वैतमी तस्मातरोसौ परम खुलभूत आत्मा परमार्षतः चंद्रा निबोदक चंद्रादी प्रतिबिंब इतरो घातेतरे घ्राणे नेेतर घातव्यम जिघ्रति ही क्योंकि जहाँ जिस अविद्याकल्पित देन्द्रिय संघात रूप उपाधि से उत्पन्न हुए विशेषात्मरूप खिल्लभाव में द्वैत अर्थात परमार्थतः अद्वैत ब्रह्म में द्वैत सा भिन्न सा अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्था प्रतीत होता है शंका किंतु द्वैत से उपमा दिए जाने के कारण तो द्वैत की परमार्थिकता सिद्ध होती है समाधान नहीं क्योंकि विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है ऐसी एक अन्य श्रुति है तथा एक ही अद्वितीय ब्रह्म है यह सब आत्मा ही है ऐसी भी श्रुति है अतः वहाँ चूंकि द्वैसा रहता है इसलिए ही परमात्मा का खिल्ल रूप वह परम अपारमार्थिक आत्मा उससे अन्य अर्थात चंद्रादि के जल में पड़े हुए चंद्रादि प्रतिबिंब के समान भिन्न है अर्थात परमात्मा से इतर सूंघने वाला अन्य घृणेन्द्र से इतर सूंघने योग्य पदार्थों को सूंघता है इतर इतरमती कारक प्रदर्शनार्थम प्रदर्शनाथ जिघ्रती क्रियाफलो अभिधान यहां झिनत्ती यथोद्यम्योद्यम्य निपतन छेदी भाव उभं छिनत्ेक शब्दन अभीयते क्रियावसवाद क्रिया, क्रिया, क्रिया व्यतिरेक तत्फल्नुपल इतरो घाता इतरे घ्राणेनेतरे घातव्य जिघ्रती तथा सर्वं यम जहां जो इतर इतरम ऐसा कहा गया है वह कर्ता और कर्म कारकों को प्रदर्शित करने के लिए है और जिघ्रती यह क्रिया और फल को बतलाने के लिए है जिस प्रकार छिन्नति छेदन करता है जैसे कुल्हाड़ी उठा उठाकर मारना और छेद्य वस्तु के दो खंड हो जाना ये दोनों ही छिन्नति इस एक ही शब्द से कहे जाते हैं क्योंकि उसी में क्रिया की समाप्ति होती है और क्रिया के बिना उस फल की उपलब्धि भी नहीं होती अतः परमात्मा से भिन्न सूंघने वाला अपने से भिन्न घ्राणेन्द्र के द्वारा उससे भिन्न घातव्य पदार्थ को सूंघता है इस प्रकार आगे के पर्यायों में समझना चाहिए पहले ही के समान वसव को विशेष रूप से जानता है या जा उसकी अविद्यावान अज्ञानी की अवस्था है यत्र तो ब्रह्म विद्या विद्या नाशम उपगमिता तत्र आत्मा विद्यापिता तत्म व्यतिरेके स वै असर ब्रह्मविद नाम पितं, पितं यत्र एव आत्मव भूत तत्र केन क कम घ्रातव्य कोजिघ्रेत तथा सर्वत्र कारक साध्या क्रिया अतः कारकापत्ति क्रिया क्रिया चला तस्मा अवैद्याम सत्या क्रियाकारकहार न ब्रह्म आत्म्वाद्यतिरेक क्रियाफल न नानात्म ना संब कसि तस्मा अविद्य अनात्म परक न तो परम आत्म व्यतिर नस्थ कि तस्मा परमात्म क्रियाकारकल प्रत्यापत्ति अतो अतः विरोधा ब्रह्मद्रिया तात्यम निवृत्ति कें कि क्षेप वचन प्रकारापत्तिर्दर्शनाथ कचिद भी प्रकारेण क्रिया केनचित क्रियाकुपत् कचित्क जिघ्रेदे किंतु जहां ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या नाश को प्राप्त हो गई है वहां आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव हो जाता है और जहां इस ब्रह्मवेत्ता के संपूर्ण नाम रूपादि आत्मा ही में लीन किए जाकर आत्मा ही हो गए हैं इस प्रकार जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया है वहां किस इंद्री के द्वारा किस सूंघने योग्य पदार्थ को कौन सूंघे तथा कौन देखे कौन जाने क्योंकि सभी जगह क्रिया तो कारक साध्य ही होते हैं अतः कारक का अभाव हो जाने पर क्रिया संभव नहीं रहती तथा क्रिया न रहने पर फल नहीं रहता अतः अविद्या के रहते हुए ही क्रिया कारक और फल का व्यवहार रहता है ब्रह्मवेत्ता का ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता क्योंकि वह तो सबका आत्मा ही है उसके दृष्टि में आत्मा से भिन्न कारक क्रिया अथवा फल है ही नहीं और न किसी के लिए अनात्मा रहते हुए सब कुछ आत्मा ही हो सकता है अतः अनात्मत्व तो अविद्या से ही कल्पित है वास्तव में तो आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं अतः परमार्थिक आत्मैकत्व का ज्ञान होने पर क्रिया कारक और फल की प्रतीति होनी संभव नहीं है इसलिए ज्ञान दृष्टि से विरोध होने के कारण ब्रह्मवेदता के लिए क्रिया और उनके साधनों की तो सर्वथा निवृत्ति हो जाती है केन कम ऐसा जो आक्षेपार्थक वचन है वह प्रकारांतर की अनुपत्ति प्रदर्शित करने के लिए है क्योंकि किसी भी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता के लिए क्रिया और कार कारकों की उपपत्ति नहीं हो सकती तात्पर्य यह है कि कोई भी किसी के द्वारा किसी प्रकार कुछ भी नहीं सूंघ सकता यदापि अविद्यावस्थायाम पश्यति अन्ोन्यम पश्य तनेदम सर्वना तं केय विनयुक्वा ज्ञात ही जिज्ञात्म न चाग्नेर आत्मा विषय न चा विषय ज्ञातिर्जान उपपद्य तस्मादा तम विज्ञाता क ओ वाण्यो विजानीयाद यदा तो पुनः परमार्थ विवेकिनो विवेकिनो ब्रह्मविदो विदो केवलो द्वयो वर्तते तम विज्ञाता अरे केन भी जानीयादि इसके सिवा अविद्यावस्था में भी जहाँ अन्य को देखता है वहाँ भी जिसके द्वारा इस सब को जानता है उसे किसके द्वारा जाने क्योंकि जिसके द्वारा वह जानता है वह इंद्रिय तो उसके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 ब्रह्मवेत्ता के लिए केवल विज्ञाता ही विद्यमान रहता है उस समय हे मैत्री उस विज्ञाता को किसके द्वारा जानेगा ये बृहदारण्य को भाष्य अध्याये चतुर्थ मैत्री ब्राह्मणम्